साज की लाली, जा बैठी अब तरुशिखरों पर, ताम्र पर्ण पीपल से शत मुख, जरते चंचल स्वर्णिम निर्जर, जोती स्तंभ सा धस सरिता में, सूर्य खृतिज पर होता ओजहल, ब्रिहद जिहम विश्लत केंचुल सा, लगता चितकबरा गंगा जल। धूप छाह के रंग की रेती अनिल उर्मियों से सरपांकित नील लहरियों में लोडित पीला जल रजत जलद से बिम्बित सिकता सलिल समीर सदा से स्नेह पाश में बंधे समुझ्ज्वल अनिल पिघल कर सलिल सलिल ज्यों गति द्रव खो बन गया लवोपल शंख घंट बजते मंदिर में लहरों में होता लय कंपन दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता नीराजन तट पर बगुनों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मगन मंथर धारा में बहता जिनका अद्रिश्य गति अंतर रोधन। दूर तमस रेखाऊं सी उडती पंखों की गति सी चित्रित। सोन खगों की पाती आर्द्र ध्वनी से नीरव नभकरती मुखरित। स्वर्ण चूर्ण सी उडती गोरज। किरणों की बादल सी जलकर। सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर लौटे खग गायें घर लौटीं लौटे कृषक श्रांत श्लथ डगधर छिपे गृहों में मलान चराचर छाया भी हो गई अगोचर लौट पैंट से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर ऊंटों घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का भर जानू की सूनी दुआभा में झूल रही निशि छाया गहरी डूब रहे निश्रभ विषाद में खेत बाग गृह तरु तट लहरी बिरहा गाते गाड़ी वाले भूँक भूँक कर लड़ते कूकर, हुआ हुआ करते सियार, देते विखर्ण निश बेला को सर। माली की मणई से उठ, नब के नीचे नबसी धूमाली। मंद पवन में तिर्ती, नीली रेशम की सी हलकी जाली। बत्ती जला दुकानों में। बैठे सब कस्बे के व्यापारी मौन मंद आभा में हिम की ऊंघ रही लंबी अंधियारी धुआं अधिक देती है टिन की ढबरी कम करती उजियाला मन से कढ़ अवसाद शांति आंखों के आगे बुनती जाला छोटी सी बस्ती के भीतर लीन दैन के थोथे सपने दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घिर सुख दुख अपने कंपकंप कंप उठते लौ के संग कातर उर क्रंदन मूक निराशा क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यों गोपन मन को दे दी हो भाषा लीन हो गई खर्ण में बस्ती मिट्टी खपरे के घर आंगन भूल गए लाला अपनी सुधि भूल गया सब ब्याज मूलधन सकुची सी परचून किराने की ढेरी लग रही ही तुच्छतर इस नीरव प्रदोष में आकुल उमड़ रहा अंतर जग बाहर अनुभव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्तापन जाग उठा उसमें मानव औ असफल जीवन का उत्पीड़न दैन्य दुख अपमान ग्लानी दैन्य दुख अपमान ग्लानी चिर क्षुधित पिपासा मृत अभिलाषा बिना आए की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर बात-बात पर झूठ बोलता कौड़ी की स्पर्धा में मरमर फिर भी क्या कुटुंब पलता है रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन बना पारह वह पक्का घर मन में सुख है जुटता है धन खिसक गई गन्धों से कथड़ी ठठुर रहा अब सर्दी से तन सोच रहा बस्ती का बनिया घोर विवशता का निज कारण शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण घुसे घरोंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन मिलकर जन निर्माण करे जग मिलकर भोग करे जीवन का जन विमुक्त हो जन शोषण से हो समाज अधिकारी धन का दरिद्रता पापों की जननी मिटें जनों के पाप ताप भय सुंदर हों आदिवास वसन तन पशु पर फिर मानव की हो जाए व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी दोषी जन के दुख क्लेश की जन का श्रम जन में बंट जाए प्रजा सुखी हो देश देश की जन का श्रम जन में बट जाए प्रजा सुखी हो देश देश की टूट गया वह स्वप्न वणिक का आई जब बुढ़िया बेचारी आध पाओ आटा लेने लो लाला ने फिर डंडी मारी चीख उठा घुग्घु डालों में लोगों ने पट दिए द्वार पर निगल रहा बस्ती को धीरे गाढ़ अलस नेद्रा का अजगर ग्राम्या का मूल स्वर ग्रामीण जनजीवन के विभिन्न सामाजिक पहलुओं से जुड़ता है इस कविता में ढलती हुई सांझ के समय गांव के वातावरण जनजीवन और प्रकृति का सुंदर चित्रण हुआ है संध्या का समय जब सूर्य पश्चिम में छिपता है और चारों ओर अंधियारा फैलने लगता है यह एक ऐसा समय है जब संसार के लगभग सभी प्राणी अपने-अपने घर लौटना चाहते हैं ऐसे दृश्य खास तौर पर ग्रामीण अंचल में अवश्य दिखाई देते हैं जिसमें किसान मजदूर पशु पक्षी आदि अंधेरा होने पर अपने घरों की ओर जाने लगते हैं सुबह होती है शाम होती है यूं ही हर दिन की एक नई शुरुआत होती है शाम या संध्या के बाद का कोई एक ऐसा दिन जो आपको सबसे अच्छा लगा हो उसको नई कविता का रूप दीजिए